देवी भागवत पांचवा भगवती चंडिका द्वारा महिषासुर का वध देवताओं द्वारा जगदम्बा की महिषासुर कहता रहा राजकुमारी मंदोदरी का निश्चित विचार जानकर ने जाकर कौशल नरेशी सिंह से कहा राजन आप इच्छा अनुसार यहाँ से पधारने की कृपा करें आप जैसे सुसभ्य पति को भी यह राजकुमारी वर्ण करना नहीं चाहती दासी की बात सुनकर राजा वीरसेन के मुख पर उदासी छा गई अपनी सेना के सहित वे अपने कौशल बहन थी उस सुंदरी कन्या का नाम इंदुवती था जब वह सौभाग्यवती कन्या विवाह के योग्य हो गई तब राजा चंद्रसेन ने उसके लिए स्वयं रचा उस सभा मंडप में देश देशांतर के राजा उपस्थित हुए इंदुमती ने किसी एक शक्ति सम्पन्न राजा के गले में हार डाल दिया वह नरेश बड़ा ही सुंदर कुलीन एवं सुशील था संपूर्ण सुख लक्षणों से युक्त था उसी समय मंदोदरी पर काम के बाण असर कर गए वह आतुर हो उठी इतने में किसी एक शुद्ध नरेश पर उनकी दृष्टि पड़ गई वह बड़ा दुष्ट था किंतु उसके सर्वांग में चतुरता भरी थी दयावस राजकुमारी के मन में वह जस गया तब सुंदरी मंदोदरी ने अपने पिता से कहलाया पिताजी आप मेरा भी विवाह कर दीजिए आज के अवसर पर मध्य के राजा को देखकर मुझे ऐसी इच्छा उत्पन्न हो गई है पुत्री की इस बात को सुनकर राजा चंद्रसेन मन ही मन हसे और उस कार्य की व्यवस्था में लग गए मध्य के राजा चारू देशन को घर पर बुलाया और वैवाहिक विधि संपन्न करके अपने कन्या मंदोदरी उसे सौंप दी दहेज में बहुत सा सामान दिया चारू दृष्ण भी सुंदरी कन्या को पाकर अत्यंत हर्षित हो हो अपने घर चला गया। रानी चंद्रसेन के मन की जलन भी भी शांत गई। राजाओं में सुप्रसिद्ध था कामी मंदोदरी के साथ बहुत दिनों तक उसने आनंद किया पर वह दुश्चरित्र था उसके अति निंदनीय आचरण मंदोदरी ने स्वयं देख लिए तब तो उसका मन से भर गया उसने सोचा पूर्व काल में स्वयं के अवसर पर जब इस सठ नरेश को मैंने देखा था तब इसके स्वभाव से मैं अनभिज्ञ थी। मैंने मोह के कारण यह बड़ा अनर्थ कर डाला। इस धुर्त नरेश ने मुझे ठग लिया अब मैं क्या करूं? केवल संताप ही मेरे हाथ लगा यह चारुदृष्ण अत्यंत निर्लज्ज, निर्दयी और धुर्त है ऐसे पति के प्रति प्रेम कैसे ठहर सकता है आज मेरे इस जीवन को धिक्कार है आज तक सांसारिक सुख से मैं विरक्त थी मुझे जो नहीं करना चाहिए था वही कार्य मैंने कर डाला उसी के परिणामस्वरूप मुझे यह दुख भोगना पड़ रहा है अब यदि मैं प्राण त्याग देती हूँ तो यह बड़ी दुस्सह आत्महत्या हो जाएगी तत्काल पिता के घर चली जाऊँ तो वहाँ भी सुख मिलना असंभव ही है क्योंकि सखियों के लिए मैं उपहास की सामग्री बन जाऊंगी इसमें कोई संशय नहीं है अतएव विरक्त होकर यही रहना मेरे लिए परम कर्तव्य है समय बलवान है उसके प्रभाव से पुनः काम संबंधी सुख का परित्याग आवश्यक हो गया महसा सुख कहता रहा इस प्रकार सोच समझकर कर वह नारी मंदोदरी दुराचारी पति के घर पर रह गई उसका प्रत्येक क्षण शोक और संताप से व्यतीत होने लगा सांसारिक सुख उसके लिए नहीं के बराबर हो गया अतय कल्याणी तुम भी इस समय मुझ नरेश का अनादर करके फिर कामातुर होकर किसी मूर्ख निंद्य पुरुष की सेवा में रहना चाहती हो तो मेरी सच्ची बात मान लो स्त्रियों के लिए यह परम हितकारक है तुम यदि ऐसा नहीं करती हो तो तुम्हें अपार शोक का सामना करना पड़ेगा इसमें कोई संदेह नहीं है